श्री श्रीरामकृष्णकथा श्री श्रीरामकृष्णकथाते श्री श्री उल्लिखिता जान पिचय राखाल हालदारीरामकृष्ण स्नेहधन्यो वैद्य निवास कलिकता बहुबाजारे श्री प्रभो अतम चिकित्सक राखा हालदारतरा अतरा काशीपुर श्री प्रभुसमीपे गतायात कर स्म श्री प्रभुनानाधोपदेशन दी कृपाकता आनंदमोहन घोष राखालचंद्रघोष स्वामीनो ब्रह्मनंद से पिता समृद्धो भूस्वामी पंचवर्ष वयसी राखाल्मा कैलास काम पंचवता अतः परं राखालिता द्वितीयपत्नी दी उपएमेमी स श्री श्री प्रभु दक्षिणेशरे साक्षात्तवा थ्री श्री प्रभु तम विश् विशेषेण अभ्यथ राखालिता शुरु श्यामलाल सभो श्रीरामकृष्णस त्यागी स्वामी ब्रह्मानंद परंपरिया मातामचंद्र पिता आनंदमोहन घोष राखाल राखालमा प्रयाणनमें कन्यां उपएमे स साधक आसी प्रभो श्रीरामकृष्ण्ह जामात्रा आनंदमोहन सह दक्षिणेशरे श्री प्रभु साक्षात्कर्ता गृहस्थाश्रमें अभी ईश्वरलाभोपा विषय श्री प्रभु तस्म उपदेश दद राज राजनाराण श्री श्रीरामकृष्ण चंडीगान श्राव्वा तोषयु सौभाग्यम आर्जित्व्याभ्यां सह सगान गायजमोहन श्रीरामकृष्ण सानिध्यम आगत पुरातनो ब्रह्मोभक् निवास कलिकता सिमलियापल्यास उपासना उपलक्ष्य नरेन्द्रनाथ परिवर्तनी काले स्वामीकानंदृं गतिमेर श्री प्रभु दयाशीतर अठाद शम खिष्टवर्ष से नवेमबर मस से षोडे दिवस संध्याजमोहन गृह शुभागमनमको तथा भक्ता उपासनाक अपश्य तथा नरेन्द्रनाथ से गनमो एक निम्त्तीकृत राजमोहन श्री प्रभुपादी निवेदन अभ्यर्चित राजजेन्द्रवैद्य राजेन्द्रलाल दत्रामकृष्णरा श्री, श्री, श्री प्रभो श्रीभिक्ष भी... प्रभोभिक्षुक्षु भी अतम या बहुबाजार निवासीन प्रसिद्धनि अक्रूरदत् वंशधर प्रसिद्ध होमियोंप्याथ पद्धत चिकित्सक स्वनाम धन्यो वैद्यो महेन्द्रलाल सर्कार तदनुप्रेरणया ओम होमियोंप्याथ पद्धत चिकित् कम राजेन्द्रलाल प्रथमत अलो एलोप्याथ पद्धत्या चिकित्सा कौती स्म अनतर होमियों ्याथ पद्धत्या विश्वास अभूत चिकित्सा निमित्तीकृत सीवाधिकाप्य स आत्मातामत स यत मख्म्य पेलवस्त्र निर्मित कोमलोपानुगल आनीय स्वयं श्रीप्रभुणा पैधापय अद्या तत्बेलूमठे पूज्य राजेन्द्रनाथ मि उपमंडला उपमंडलाधीक्षक आंग्लशासन से प्रथम भारतीय सहकारी सचिव आंग्ल मुख्य प्रशासक विधिमंत्री स श्री श्री प्रभो गृह भक्त रामचंद्रदनमोहन मोहर मातृस्वस्त्री भा आसी केशवचंद्रसन आसीत तंम एकाशीराष्टादत ख्रृष्टवर्षा डिसेंबर्मासी मनोमोहन गृह रामकृष्ण देवस्य शुभागमनमूत केशवचंद्रसन तथा राजेंद्र तत्थे उपस्थित आस के अनोधन राजेन्द्र तत्शीतराष्टादत ख्रृष्टवर्ष से डिसेंबरस से दसमें एकस्य दिवसेक उत्सव से तथा तत्र आमंत्रित अभूत मगे सुरेन्द्र श्री प्रभु राधाबाचार्स्य चित्र ग्राहकापणे नीता चितग्रहण करम राजेन्द्र मित्र गृह ईश्वरीसंगी प्रभुकीर्तन तथा नृत्य कुरस्थ अभूत राधिका प्रसाद जीवत कालह राधिकसद गोस्वामी सततमे चतराष्टादशतमें ख्रीष्टवर्षे स दक्षिणेशरम आगम्य प्रभु श्रीरामकृष्ण प्रथमतः सह अद्वैत प्रभो वंशधर यी प्रभुअपभक्ति तमताजलिस् नमस्कृतवा भाविनी भावि काल असिद्ध संगीतज अभूत रानी राणीराशम दक्षिणेशरका मंदर से प्रतिष्ठा प्रभो श्रीरामकृष्णस मताे राणीजगन्मा अष्टनायिका अतमा पुण्यश्लोका परपकारिणी दानशीला तेजस्वीनी महिला जन्मचतुर्वशति परगणा मंडलस्य हाली शहरस्य से समीपर्ति को ग्राम पिता हरेकृष्ण माता दी मातृदत्तनामी परिवर्तनी काले रानी राणीराजमि परिचिता एकदशवर्षवय काले कलिताजार से भूस्वामीना राजेन्द्रद्रिणय अभूत एक प्रभृति भगवदृ व्यक्तित्वं तेजस्वी तथा हृदय तारित्रिवैशिष्ट्य पलक्ष मसवीना गंगाया जलशुक निष्क्रय तीर्ति पर जीवन से सर्वश्रेष्ठा कृति दक्षिणेशर षी विधा विखा उपरिकाली मंदिर प्रतिष्ठा, विघा मितभूमें उपरी काली म्षा सप्तवांशद ख्रीष्टवर्षे काशीयात्राया प्राला स्व स्विष्टा सती काशीयात्रा स्थगयती स्म तथा दक्षिणेशरु नवलक्षत्यक मंदरादी निर्माण चक्रे पंच सततमे पंचपंचाशदुतराष्ट शमें ख्रिष्टवर्षे स्नानयात्रा दिवस श्रीरामकृष्ण्य ज्येष्ठा श्रीरामकुमचोपाध्याय विधा तथा पौरोहित मंदर से थाता विग्रह प्रतिष्ठा कार्य महता स अभूत अन्को सीद निमकुमर एवं दिव्यापूजा कर्म प्रवृत्ता इत की कालान श्री प्रभु अस् पूजा भारम गृह तत प्रभृति श्रीरामकृष्ण सुदीर्घत्रीसर्षा यदिणेस्वरे अतिवाहित राणीराजमणि आजीवन श्री प्रभो श्रद्धाया तथा प्रीते पात्र आसत तथा श्री प्रभो सर्व्येसुराण्या सहमति आसी दक्षिणेशरे श्री प्रभो निर्विघ्न सर्विध साधन भजना शुक्रम अभूत राम वैद्य आयुर्वेदी नाटागण गृह अं श्री प्रभो उदरपीडा सक्षिणेवरे तम द्रुम आगत श्री प्रभु एकोण करना दुर्बल शरीर अभी भगवदलापं कुर निरी आश्चर्यचक अभूत तरह चिकित्सया श्री प्रभो उक्तरोगोपशम संमकुम श्रीरामकृष्णी ज्येष्ठो रामकृष्ण देवस्य जीवने तस्वान गुरुत्वपूर्ण पिता ईश्वराग तथा वैशिकं ज्ञानम उभय तत्चरिते विदम आसी स संस्कृत काव्यव्याज्योतिषाद्रेश शु। सुपंड आसी स निष्ठावाक्सीद सत्कृति पुष्छ आसी पितृय विगातर संसार से आठिक दुरावस्था दूरीकताया झाफुकुर स्थने एक चतुपाठी छात्रान उन्मोच्य छात्रन पाठयुम आरे धिपाश्दशवर्षे सकनिष्ठ भ्रातर गदाधर तदृश पूर्वी श्रीरामकृष्ण कलिकनयत रांचपंचाश्तुतराष्टादशतमें ख्रृष्टवर्षे राणीराज मिली संस्था दक्षिणेशर कालीयीनृत्यपूजक पद स्वीकृत इत एक वत्सान शीरापाटवशा स गदाधराय पूजाया भारम समर्तवा स्वयं राधाका पूजाभारम स्वीकृत रामकुम स्वयं श्री श्री प्रभुपूजा विधि तथा चंडीपाठावान्नमेंचेषया तथा शिक्षया गदाधर दक्षिणेशरस्थायी पूजकूपेण नियुक्त अभूत स कालिकाता उत्तरस्थि श्यामगरे मुलाजोड़नामक स्थने कार्यपेन गांतिज्वरगेण शरीरत्यागमत्म श्रीश्री प्रभो परमो भक्त कालिकाता निकटवर्तीनी नारिकेलडागा स्थले एकुत्तर उत्तराष्टादतम ख्रीटवर्ष से अक्टोबर मसल सेवस वैष्णवकुलेजन्म पिता नृसिहसाद मलसीमी पत्नी कृष्ण प्रेयसी प्रथम जीवन विज्ञानचर्चावशा स नस्तिक तथा युक्तिदी अभूत आकस्मकतया एक कन्या मृत्यु तरह तत्वान्वेषण से अभूत तस्य तस्तृस्वी पुत्रेण मनोमोहन मित्रेण सह सशीतुतराष्टादशतमें खिष्टवर्थ दक्षिणेशरम आगम्य श्रीरामकृष्ण से दर्शनलाभम अकोत् दर्शन, दर्शन मे तर हृदय शांदम अभूत स श्री प्रभुसमीपे गतातम आरभत तथा सदाराध्यो देवीम आरभे अशीत्युतराष्टादतमे ख्रृष्ठवर्षे तथा एकशीतराष्टादशे श्री प्रभु तरह गृह शुभागमनमको परिणाम रामचंद्रस्ट मनस आमूल पिवर्तन जात स मनोमोहन महोदय संभूय श्री प्रभुम अवतार की प्रचारयुम प्रवृत तथा एक अनेक प्रवचना श्री प्रभो एवतस्य तदेश तथा जीवनम्य तत्वसार तथा तत्वप्रकाशिका इति राम श्री राम उपदेश इति वा श्रीरामकृष्णेर उपदेशकमंजरी मसिकपत्रिका प्रकाशते स्म काभो अनुमत एक उद्यानगृहम्वा प्रसिद्ध ध्यानस्य योगोद्यान से अकोत्शीराष्टादतमें खृष्टवर्षे श्री प्रभु अभपदारपण करी प्रभो देहरक्षर श्रीरामकृष्ण दे मंदिर प्रतिष्ठाप्य स्थान महातीरछतया उपनयती स्म नवनवराष्टादतमें खृष्टवर्षे जानुआरिमासर सप्तश दिवस प्रभो थे राम आजीवनम श्रीरामकृष्णस आजीवन महाभक्त श्रीरामचंद्रो योगोद्या देहरक्षा रामचंद्र मुखोपाध्याय निष्ठावान्ह्मण पिता नाम काम श्री श्री प्रभु श्रीमाता शारदादेव पितृदेव निवासो बाकुड़ांडल्स जयरांबाटी ग्रामी पत्नीशिवोडग्रास्ट हरिप्रसदमजुमदारन्या श्यामांदरीदी देवी पत्नी चिवो ग्राम से हरिप्रसद मजुमदार से देवी, श्यामसुंदरीदेव देवी तो प्रथम सन्ता श्री श्री माता स्वयं स्विता सबंधे अवदत सपरमो राम भक्त नैष्ठिकोपकारी च आसी द्विसुतराष्टादत ख्रीष्टवर्ष से मच्मासी चंद्रक्या शय दक्षिणेशरे जामा श्रीरामकृष्ण से समीपं उपस्थित तथा त्र कचन दिनाविष्ट स्म अशीतुतराष्टादत चैत्रमास से चतुर्दशेअ रामवी तिथ जैरां वाट्यां स देह तत्ज